हि अरे यह क्या हुआ यह क्या बात है वहई दादा जी का तो बिल्कुली मूल लट का हुआ है बड़े उदास उदास से लग रहे हैं हरे दादा जी दादा जी कमाल है दोस्तों दादा जी तो बोलते ही नहीं अच्छा भै यह काम करते हैं मैं तो खे सकता हूं और तुम दादा जी से बात करो दादा जी आप दोस्तों सही बाते कीजिए, आप तो मेरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चो राम राम राम राम मेरे बच्चो राम राम दादा जी कैसी हो? अरे ठीक ही हूँ दादा जी असल बात क्या है? तो उदास से क्यों बैचे हुई हो? अरे भई क्या बताएं? हम को तुम्हारे पोपट लाल ने बुरा फशाया पूछो क्यों? क्यों? अरे इसमें प हुआ यूं कि आजकल हर रोज हम तुम्हारे पास चले आते थे मगर हमारे घर में तो बड़ा हंगामा हो रहा है पूछो क्यों क्यों अरे इसमें भी क्या पूछने की बात है अरे हुआ यूं कि आजकल हर रोज हम तुम्हारे पास चले आते हैं मगर हमारे घर में तो बड़ा हंगामा हो रहा है पूछो क्यों क्यों अरे इसमें पूछने की क्या बात है हुआ यूं हमारे सारे पशु और पक्षी हमसे बहुत नाराज हो गए हैं क्यों दादा जी ओए होए ओए होए अब क्या बताऊं मेरे बच्चों अब क्या बताऊं मेरे पशु और पक्षियों को लगने लगा है कि जैसे मैं उनसे अब प्यार ही नहीं करता जानते हो कल जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर बैठा कुत्ता जोर-जोर से भौंक रहा था और ऐसे भौंक रहा था जैसे कि कोई घर में चोर घुस रहा हो मैंने उसे बहुत पुचकारा समझाया प्यार किया पर वो क्यों चुप होता भों भों भों भौ, भोंता भौ, ही रहा मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे मैं घर के अंदर पहुंचा तो घर की हालत देखकर मैं और दंग रह गया पूछो क्यों क्यों अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है म्याऊ म्याऊ बिल्ली मैं मैं बकरी और ढेचूं ढेचूं गधा सब के सब मुंह फुलाए हड़ताल पर बैठे हुए थे अरे सुबह जो मैं उनके खाने के लिए रखाया था वो सब का सब वैसे का वैसा ही रखा हुआ था ना बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी ना बकरी मैं मैं मिमिया रही थी और ना ही भेचू भेचू गधा ही रेंक रहा था ये क्या हो गया दादा जी अरे भाई मेरी तो मुसीबत ही हो गई है पशुओं के ये रुख को देखकर मैं पक्षियों के पास गया तो वो भी मेरी तरफ से मुंह फेर कर बैठ गए ना कबूतर ने गुटर गूं की ना मुर्गे ने कुकड़ू कू करके बांग दी ना गौरया ने चीं ची चू चू की फिर क्या हुआ दादा जी ओए होए ओए होए, होए मेरे बच्चों होना क्या था फिर मैं अपने टैटें तोते के पास गया तो उसने भी मुझसे अपना मुंह फेर लिया लगता है आपके पशु पक्षी आपसे कुछ नाराज हैं हां भाई हां यही तो बात है फिर मैं अपने तबेले में गया तो घोड़ा दुलत्ती मारने लगा दादा जी दुलत्ती क्या होता है अरे प्यारे बच्चों जब घोड़ा लात मारता है तो उसे दुलत्ती ही कहा जाता है क्या कहा जाता है दुष्टती हां और जब मैं गाय के पास गया तो वो गुस्से में रंभाने लगी और सींगों से मेरा स्वागत करने लगी आप फिर क्या बात है दादाजी ओए, ओए, ओए, ओए मेरे बच्चों अरे उस समय तो मैं वहां से भागा दुम दबाकर और जैसे ही मैं भागने लगा तो मेरा चुगलखोर टैटै तोता जोर-जोर से हंसने लगा एक मिनट तो मैं रुका और मैंने सोचा कि भाई तोते से ही पूछ लूं आखिर बात क्या है मगर बच्चों उस तोते की लाल लाल आंखें देखकर भाई मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं अपने खेत की ओर चला आया तो सुना मोर को गाते हुए दादा जी कर ये पढ़ताल गर में ये कैसी हड़ताल अरे मोर की ये बात सुनते ही मैं उसके पास पहुँचा तो जानते हो बच्चो क्या हुआ वो मोर भी मुझसे मूँ मुझ फेर कर नाचने लगा दादा जी लगता है मूर भी आपसे नराज हो गया ह यही तो बात थी अरे बच्चों मेरा यह मोर तो मन का बहुत ही खुशमिजाज है बस हरदम अपनी धुन में नाचता ही रहता है कभी किसी से झगड़ता नहीं पटा गिरती घनघोर जग से घटा गिरती घनघोर साते बादल चारों ओर साते बादल चारों ओर छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम छम नन्हे मुन्ने बच्चों ये मेरा सतरंगी बहुरंगी मोर ही था जो नाचते नाचते दूर खेत के कोने में चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे चलता ही रहा और हम बहुत दूर पहुंच गए तो मोर ने धीरे से मुझे बताया दादाजी आप तो पोपटलाल के कहने पर रोज सुबह बच्चों से मिलने चले जाते हैं और अब हमें लगता है कि आपको हम दोस्तों की जरा सी भी फिक्र नहीं है इसीलिए तो ये सब पशु पक्षी आपसे रूठ गए हैं अब आप कुछ दिन इनके साथ रहिए दादाजी नहीं तो हम्म तो ये बात है हां मेरे प्यारे बच्चों यही बात है देखो अब मैं तुमसे राम-राम करता हूं तुम सब तो समझदार हो इसलिए समझ ही जाओगे अच्छा प्यारे प्यारे नन्ने मुन्ने बच्चों राम-राम राम-राम लो भाई दादाजी तो चले गए और दोस्तों जोर से कहो जय हिंद